बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ऊषो के अमृत प्रवचन एस धमो सनातनो प्रवचन नंबर पिचहत्तर भाग तीन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 उसे तो भरोसा ना आया क्योंकि उसने ये बात किसी से कही ना थी वह बोली भनते निंदा मैं तो नहीं करती मैंने कब की निंदा भगवान ने कहा रात की सोच रात तूने क्या सोचा था पूर्णा बहुत शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात क्या सुनाई सास्ता ने उससे कहा पूर्णे तू अपने दुख से नहीं सोई थी मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे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 अब कुछ कमा भी ले और तब उन्होंने यह गाथा कही सदा जागर मानानम अहोरताबानम अधिमुत्म अत्यम गच्छनती आसवाह जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा तो निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है उनके ही आश्रव नष्ट होते पहले तो इस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 उस सन्नाटे में जागने की बड़ी सुविधा है तो कुछ भिक्षुओं को उसने देखा बैठे हैं लेकिन जागे हुए कुछ धीरे दीर धीरे चल रहे हैं कुछ खड़े ये क्या कर रहे हैं इनका दिमाग खराब हो गया संसारी जागता है ठीक चिंता बेचैनी इनको क्या हो रहा है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 मूढ़ क्या कहते हैं यह विचारणी नहीं और तब उन्होंने यह गाथा कही पुराण एतम अतुल नेतम अज्ञानमिव निंदती तुणीमासीम निंदती बहुभाषिणम मित बाणीनम पी निंदी लोके अनिंदितो हे अतुल ये पुरानी बात है कि कोई आज की नहीं लोग चुप बैठे की निंदा करते हैं